राधा राधाकृष्ण प्रणय विकृतिशक्तिरस्म एद चैतनक्षकमधुना चैक्य राधा भाव्युतिवलिता नौमी कृष्णस्वाकुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाम से हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमती रघुनाथ दासो श्री जीव में कृत मंद मते दया बोल सुंदावन बिहारी लाल की जय आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन लेने के लिए श्री कृष्ण राधा भाव और द्विती दोनों से सुविलित होकर के जब गौरहरि के रूप में गंभीरा लीला में श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच का आस्वादन प्राप्त करते हैं और आस्वादन प्राप्त करते हुए कभी श्री कृष्ण सामने प्रकट हो जाते हैं कभी अंतर्धान हो जाते हैं और उस स्थिति में श्रीमन महाप्रभु हरि के हृदय में अनेक अनेक भाव एक साथ उठते हैं और वे परस्पर उपमर्दन करते हुए एक भाव आता है उसको दूसरा दबाता है दूसरा आता है तीसरा दबाता है और उनकी एक ऐसा संकुल बन जाता है कि जिस संकुल में श्री महाप्रभु जैसे दौड़ते उतराते हैं श्री राधारानी जैसे डूब रही हैं उछल रही हैं। उसी भावशावल्य का भावोदय भाव संधि भाव शांति भाव, भाव शावल। तो भाव भावशावल्य माने बहुत सारे भाव एक साथ जहां मिल रहे हैं तिल तंदुल की तरह से वे दिख भी रहे उन भावों को ग्रहण करके श्रीमंद महाप्रभु प्रलाप कर रहे हैं राधा रानी के भाव में ही प्रलाप कर रहे हैं हां हां सखी की करीब उपाय यदि सखी मैं क्या उपाय करूं? सखी के बिना श्री प्रिया के पास में कोई दूसरा साधन नहीं है श्री प्रिया कभी श्याम सुंदर से ऐठ के वचन तो बोल देती हैं मांग भी धारण कर लेती है परंतु तो श्याम सुंदर यदि तनिक से नयन से दूर हो जाए तो एकदम व्याकुल हो जाती हैं और कहती हैं हा हा सखी अरे सखी तू ही मेरी एकमात्र उपाय है कि करी उपाय मैं क्या उपाय करूं प्यारे से कैसे मिलूं कहां करो कहां आऊ कहां गेले कृष्ण पाऊं मैं क्या करूं अरे किससे उपाय पूछने के लिए मैं जाऊं कृष्ण कहां चले गए कहां गेले कृष्ण कृष्ण कहां चले गए जिन कृष्ण को पाऊं मैं दोबारा प्राप्त कर सकती हूं ऐसा कोई उपाय है सकी, कृष्ण बिनु प्रहण कृष्ण के बिना मेरे प्राण जा रहे हैं क्षण मन स्थिर हो श्रीमंद महाप्रभु एक क्षण के लिए अपने मन को स्थिर करते हैं तबे मन विचार है और मनि मन में उस समय विचार करते हैं और विचार करने पर होइल मति हयल मतिभावोभ उद्भव उद्गम और उस समय मति नामक भाव उनका श्रीमंद महाप्रभु में उदगम हो जाता है ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि श्रीमंद महाप्रभु में मत भाव का उद्गम हो गया यहां शब्दोपात बात कह रहे हैं शब्द के द्वारा ये कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु में कभी मति उत्पन्न होती है कभी स्मृति होती है कभी औुक उत्पन्न होता है कभी लालसा उत्पन्न होती है कभी त्रास उत्पन्न होता है कभी विस्मृति जो है उसकी प्राप्ति होती है बहुत सारे भाव एक साथ आए और इन सारे भावों को एक साथ वर्णन करते हैं उनको वर्णन करने के लिए यहाँ पर शब्द भावों का कथन कहा गया ये अनुवारे हो गया ऐसा शब्द था उनका कहना अन्य एक ही प्रकार के अनुभव कई कई भावों में आते हैं तो जहां कई कई भावों में कोई कई अनुभाव आते हैं तो भ्रम हो जाएगा कि कौन सी चेष्टा किस भाव के कारण हो रही है तो यद्यपि काव्य शास्त्र का एक नियम है काव्य दोषों में एक वर्णन किया गया कि शब्द के द्वारा वर्णन नहीं करना चाहिए भावों के शब्दों के द्वारा वर्णन काव्य में नहीं किया जाता है उसमें चेष्टाओं के द्वारा कहीं वर्णन किया जाता है परंतु तो यहां चेष्टाएं भी कई चेष्टाएं कई भावों में एक सी है ऐसी स्थिति में शब्द तथा भाव का कथन करना वह दोष नहीं है वह गुण है ये नहीं कहा जाएगा काव्य में इसको दोष माना गया कि श्री राधिका कृष्ण के विरह में रति भाव में वे उत्सुक हो रही हैं ऐसा नहीं कहा जाएगा उनकी उत्सुकता दिखाई जाएगी कि मैं कहा जाऊं क्या करूं कैसे बोलू चल चल प्यारे आ रहे होंगे उनका दर्शन करने के लिए चलें तो वर्णन होना चाहिए ये कहना कि राधिका उत्सुक हो रही है काव्य में कई दोष माना गया शास्त्र में दोष माना गया परंतु तो कभी कभी जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं कई भावों में एक से होती हैं, अनुभाव कई भावों में एक से होते हैं इसलिए जहां एक से होते हैं वहां उनकी सुस्थिरता एक जगह दिखाने के लिए उन भावों को शब्द संकेतित किया जाता है तो यहां संकेत भाव को शब्दता बताया जा रहा है तो कहा करूं कहा आए मैं क्या करूं कहां जाऊं क्या करूं ये पहले कह दिया अब उनको स्थिर करने के लिए कह रहे हैं कि श्री राधिका में मी नामक स्थाई संचारी भाव उत्पन्न हुआ स्थाई भाव है कृष्ण रति, कृष्ण से प्रेम कृष्ण की सेवा करने की भावना और उसमें मति नामक जो स्थाई भाव है आ, संचारी भाव वो मति नामक संचारी भाव उस स्थाई भाव में उत्पन्न हुआ कृष्ण रति स्थाई भाव में मति नामक भाव उत्पन्न हो रहा है तो मति मत उद्गम ये भावोदय मति भाव का उद्गम हो रहा है और वे आगे कह रही है मति भाव में अपने आप को स्वयं समझाती है नायिका या व्यक्ति अपने आप को स्वयं समझाता है समझाता कैसे है पिंगला वचन स्मृति कराए भाव मति श्री राधा राधारानी पिंगला के वचनों का स्मरण करती हैं और भाव में कृष्ण प्रेम में अपनी मति को कराने का विचार करती हैं तो मति नामक भाव का उदय होता है जैसे पिंगला अत्यंत अत्यंत जब व्याकुल हो रही थी और वो ये कहती है कि इस विदेहनगर में मेरे समान कोई दूसरी मूर्खा नहीं है जिसने इस शरीर के द्वारा सुख को प्राप्त करना चाहा आहा अब मैं किसी सुंदर युवक उनके संगम के द्वारा अपने शरीर को सुख प्रदान करना नहीं चाहूंगी उनकी आशा नहीं करूंगी बल्कि मैं अप्रीति करूंगी तो परमात्मा से करूंगी और मत भाव को धारण करते हुए उस पिंगला ने कहा था आशा ही परमम दुखम नई राश्यम सुखम यथा संचिन कांति आशा सुखम सुस्वाप पिंगला जब उसने मुझे सुख मिले मेरी इंद्रियों को सुख मिले इस आशा को छोड़ दिया तो वह सुखी होकर के विराजमान हुई श्री प्रिया जी में कभी भी आपने सुख की कामना नहीं है परंतु दीनता में प्रिया ये अनुभव कर रही हैं अपने आप को समझा रही हैं कि मैं हाय कैसी स्वार्थन हूं अपने सुख के लिए मैं प्यारे से मिलना चाह रही हूं परंतु तो मैं अब प्यारे से अपने सुख के लिए नहीं मिलूंगी बल्कि अपनी सारी प्रीति प्यारे को सुख देने के लिए उनकी सेवा करने के लिए ही समर्पित करूंगी प्रिया में भाव नहीं है आत्म सुख का परंतु तो वे कहते हैं अपने सुख की आशा में अभी तक मैं मिल रही थी शाम सुंदर से मिलना चाह रही थी ऐसा है नहीं ये दीनता में कह रही भक्त का एक स्वभाव होता है कि भक्त दीनता में ऐसे वचन कहता है तो श्री प्रिया जी दीनता में कह रही हैं मेरी प्यारे के साथ में मिलकर के अपने सुख को प्राप्त करने की जो अभिलाषा थी वो बड़ी अनुचित थी अब मैं अपने सुख के लिए प्यारे से मिलन प्राप्त नहीं करूंगी बल्कि प्यारे को कैसे सुख मिले कृष्ण को कैसे सुख मिले इसके लिए मैं विचार करूंगी और मैं अपने सुख की आशा को छोड़ क्योंकि जब तक पिंगला में अपने सुख की आशा रही रही तब तक वह चिंतित होती रही। एक दिन उसके हाँ पर कोई ग्राहक नहीं आया तो वो दुखी हुई और उसने निकाल करके एक गीत गाया कि इस विदेश नगर में मैं ही सबसे ज्यादा मूर्खा हूं जो कि अपने सुख के लिए मैं इतनी देर तरसती रही अब मैं कृष्ण में चित्र लगाऊंगी किसी अन्य पुरुष से अपने सुख को नहीं चाहूंगी श्री प्रिया जी में यही मती भाव वहां धारण कर रही हैं तो पिंगला बचन स्मृति कराए भावमती पिंगला के बचनों का स्मरण करके श्री प्रिया अपने मन को धैर्य प्रदान करती हैं कि हाय है क्यों मैंने सुख चाहा चाहता करे अर्थ निर्धारण और बुद्धि के द्वारा श्रीप्रिया मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए इसका निर्धारण कर रही हैं करे लक्ष्य निर्धारण बुद्धि के द्वारा क्या निर्णय होना चाहिए इस लक्ष्य का भी निर्धारण कर रही है ये श्रीप्रिया की देख यही उपाय कृष्ण चार। आशा छाण आशा छाणी थे सुखी होय मन श्रीप्रिया में इतने में ही क्रोध नामक जो निर्वेद नामक जो भाव है वो निर्वेद नामक भाव उत्पन्न हो जाता है और निर्वेद भाव को धारण करके कहती हैं देखिए यही उपाय हाय उस पिंगला को आशा त्याग करने पर सुख की प्राप्ति हुई और मैं भी कृष्ण से कोई आशा नहीं रखूंगी कह रही है करके देखें तो सही हाँ कहते नहीं है कृष्ण से अब मैं कोई आशा नहीं रखूंगी परंतु पिंगला की नकल करते हुए कह रही है कि मैं अब से आशा नहीं रखूंगी कृष्ण ने आशा छाड़ी दिए कृष्ण को कि आशा को छोड़ करके आशा छाड़ी ले सुखी हो मन क्योंकि आशा छोड़ करने पर ही मन सुखी होगा परंतु करके देख लो इनकी सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण से आशा छोड़ दे मुंह से भले कह रही है तो मुंह से कहना अलग है मन के लड्डू खाना अलग है परंतु तो ये वास्तव में ऐसा प्रयास करने पर भी नहीं करती हैं। मति भाव को धारण करके कहती हैं कि जैसे पिंगला ने अन्य आशा छोड़ी और परमात्मा में आशा लगाई वैसे ही अब मैं प्रिय के संग में मिलन की आशा को छोड़कर के मैं भी नारायण के संग है कोई नारायण उन नारायण के संग में मैं अपने चित्त को लगाने का प्रयास करूंगी कहां संसार में फंसी हुई हूं मैं इस आशा को छोड़ दूंगी तो छाण कृष्ण कथा अधन्य कर अन्य कथा धन्य और उस समय कहने लगती हैं कि अरी सखी कृष्ण की कथा मेरे सामने खबरदार मत करना क्योंकि कृष्ण की कथा जो करते हैं वे दाजना अत्यंत अत्यंत करने वाले हैं, मारने वाले हैं हैं इसलिए तेरे हाथ जोड़ती कृष्ण की कथा मेरे सामने मत करना अब मुझसे कि परम ब्रह्म में ब्रह्म में अपने निराकार निर्गुण ब्रह्म में अपने चित्त को लगाने का प्रयास कर और अब मैं वैसे ही करूंगी जैसे उस वेश ने पिंगला किसी ग्राह की आशा को छोड़ करके जब भगवान में अपने चित्त को लगाया तो वो सुखी होकर के सोई इसी तरह से छाण कृष्ण कथा अधन्य ये कृष्ण कथा बड़ी अधन्य है खबरदार कोई मत करना कृष्ण कथा कभी मत सुनना छाण कृष्ण कथा अधन्य ये कृष्ण कथा बिल्कुल अधन्य है तुमको दुखी कर देगी व्याकुल कर देगी इसलिए इस अधन्य कृष्ण कथा को मत करना मत मत सुनना है कोई ऐसा <laughs> कह रही है अधन्य कृष्ण कथा को छोड़ अन्य कथा कर अन्य कथा धन्य अरे संसार की कितनी कितनी चर्चा है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है संसार में उसने क्या किया उसने क्या किया ये निंदा स्तुति ये कथा कर अब मेरे सामने कृष्ण की कथा मत कर मत कर कर अन्य कथा धन्य क्या बिल्कुल विपरीत लक्षणा में निरूपण कर रही है जो अधन्य है उसको धन्य कहा जा रहा है जो धन्य है उसको अधन्य कहा जा रहा है कि अन्य कथा जो है निंदा स्तुति की संसार की वे बार पाए तो धन्य हैं और कृष्ण कथा अधन्य है या होय विस्मरण अरे मेरे सामने संसार की कोई चर्चा कर जिससे कृष्ण कुछ देर के लिए तो विस्मृत हो जाए वो डेरा डाल करके मेरे हृदय में बैठा हुआ है मुझे बार बार दुख देता है उसे मैं फटकारती हूं डांटती हूं कहती हूं कि अरे चंचल अरे ढीठ मेरे हृदय से निकल जा निकल जा परंतु वो उल्टा और और घुसता है हृदय में हृदय की गहराइयों में और अधिक बैठता है धन्य कैसी सुंदर पंक्ति है देख यही उपाय एक ही उपाय दिख रहा है कि कृष्ण आशा छाण दिए कि मैं कृष्ण की आशा को छोड़ दू आशा छाण ले सुखी हो मन आशा को छोड़ने से मेरा मन सुखी हो जाएगा सब विपरीत लक्षण में चल रहा है उल्टा उल्टा अर्थ चल रहा है कि छाण कृष्ण कथा अधन्य ये कृष्ण कथा बड़ी अधन्य है ये व्याकुल करती है विरहणी को और ज्यादा इसलिए कर अन्य कथा धन्य कोई अन्य कथा हमारे सामने कर अन्य वार्ता कोई अंत जैसे भ्रमण गीत में गोपी कहती है इसी तरह से कह रही है कि अंधवार्ता का याते तो कृष्ण हो विस्मरण जिससे संसार से कृष्ण का विस्मरण हो सके इतना कहते कहते ही शिप्रिया में स्मृति आ गई स्मृति नाम करके संचारी भाव व्यवचारी भाव आ गया व्यवचारी का अर्थ होता है विशेषेण आभिमुखेण चरति व्य भी विशेषण आवुषण चलती तो जो विशेष रूप से मूल रस की पुष्टि करने के लिए आते हैं और उनको बढ़ाकर के उसमें ही लीन हो जाते हैं जैसे एक बड़ी लहर आ रही है तो छोटी लहर उसमें मिलती है और उस लहर को बड़ा बना करके वह उसमें ही लीन हो जाती है ऐसे ही तो शिप्रिया में अव स्मृति आई स्मृति आते आते ही चित्ते हिल कृष्ण स्फूर्ति उनके हृदय में कृष्ण की स्पूर्ति होने लगी और सखी के कहे हया विस्मित सखी से अत्यंत विस्मित होकर के वे कहने लगी तो विस्मय नामक जो भाव है वो उसमें आ गया यारे चाही छाड़ीते अरे सखी क्या करूं जिसको मैं छोड़ना चाहती हूं वह तो सही शुआ चित वो तो मेरे चित्त में सो रहा है वो तो डेरा डाल करके यहीं जम गया है चित्त से निकलता ही नहीं कौन रीते ना पाए पारे छाणीते मैंने सारी रीत कर ली उसको खूब डांटा है उसे खूब उल्टी सीधी कलबी कलबी बातें कही पंत फिर भी वो मेरे हृदय में डेरा डाल करके बैठा है वो चंचल वो शाम मेरे चित्त से नहीं निकलता है यारे चाहे छाड़ीते शे शुवा चित्ते शुआ मान सो रहा है चित्र में कौन रीत ना पाने छाणीते सब उपाय करके देख लिए परंतु तो वो मेरे चित्त को नहीं छोड़ता है ऐसा कहते हुए विस्मय का भाव आ गया अब क्या करूं कैसे उसको निकालूं राधा भावे स्वभाव आन कृष्णे कराए काम ज्ञान काम ज्ञान त्रास चित्ते श्री राधिका के भाव की यह एक अद्भुत स्वभाव है सो राधा भावे स्वभाव आन श्री राधिका का कोई दूसरा ही स्वभाव है कि जिसमें कृष्णे कराए काम ज्ञान कृष्ण साक्षात कामदेव है यह ज्ञान श्री राधिका अपने चित्त में करने लगती हैं कि ये तो कामदेव हैं और काम ज्ञान त्रास हो और श्री कृष्ण कामदेव हैं ये विचार करके श्री राधिका उनके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है कहे ये जगत मारे से ही पाशुल अंतरे ऐसी ना दे पसारी ले। ये कामदेव जगत मारे संपूर्ण जगत को पराजित कर देने वाला है इसलिए इसका नाम है जिसके आगे किसका दर्प रहे ये कामदेव वह है जिसने संपूर्ण जगत को पराजित कर दिया और से पाशिले अंतरे ऐसा कामदेव मेरे हृदय में वो कृष्ण रूपी कामदेव मेरे हृदय में बैठ गया है वो अनंग बन करके वह ंदर पर बन करके मेरे हृदय में बैठ गया है यही बैरी नादय पसारित और ये बैरी कामदेव श्री कृष्ण की स्मृति को कृष्ण ऐसा मेरे हृदय में बैठा हुआ है कि यह बैरी अपनी स्मृति को मुझसे दूर नहीं होने देता है वो पास में रहता है तो उसकी स्मृति बनी रहती है कृष्ण विस्मृति ये नहीं होने देता है ऐसा कहते कहते त्रासाया और श्री विद्यापति ने अनेक अनेक इसी भाव में गुरु पर कहा अरे काम तू तो मुझे हैरान मत कर क्योंकि मैं तुझे मारने के लिए साक्षात शुभ हूं ऐसा शिव किशोर जी जी कहने लगती हैं विद्यापति का एक पद है उसमें कह रहे हैं कि अरे काम यदि तुम मुझे व्याकुल करता है तो देख मैं भी शिव हूं और मेरी मैंने जो माथे के ऊपर बिंदी धारण कर रखी है यही तीसरा नेत्र है मेरे कटाक्ष ही त्रिशूल हैं मेरे आभूषण यही शिव के रूप में मैं हूं और ये आभूषण ही जैसे शिव का डमरू है अतः अब तू भयभीत हो जा मेरी तीसरा नेत्र खुला तुझे भस्म कर देगा ऐसे कामदेव को चुनौती देने लगती हैं का इसी भाव का वर्णन है तो श्री प्रिया जी उस समय राधा भावे स्वभाव आन राधा भाव का स्वभाव लेकर के कृष्णा कराए काम ज्ञान श्री कृष्ण कामदेव हैं ऐसा ज्ञान कराने लगते हैं और त्राश हो और कामदेव को देख करके हृदय में जब चित्त होने लगता व्याकुल त्रास होने लगता है तो त्रास में कामदेव को झूठ में भय का डराने के लिए ये चुनौती देने लगती हैं कि मैं ही शिव हूं तू यदि कामदेव मुझे आ रहा है तो मैं अपने तीसरे नेत्र को खोल करके तुझे अभी भस्म कर दूंगी ऐसा कहकर के मैं शिव हूं और मैं तुझे भस्म कर दूंगी तो कहे जगत मारे अरी सखी जब मेरी धमकी से भी वो कामदेव नहीं हटता है तो कहने लगती हैं कि अरे सखी जिस कामदेव ने कंदर्प होकर के ब्रह्मादि जय संूढ़ा दर्प, ब्रह्मादे के जो ज्ञानी हैं, उनके भी तपस्वी हैं और तप के द्वारा जिन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया है उनको भी विमोहित करने वाला ये कामदेव है तो जो जगत को मारने वाला है से पाशिल अंतरे वो भीतर बैठ गया है यही बैरी नादे पा देते और ये बैरी श्री कृष्ण को मेरे हृदय से नहीं दूर कर रहा है कृष्ण को जाने नहीं देता है इतने में ही औुक्य क्षिप्रिया में आ गया उत्सुकता आ गई औसुक्य प्रावीण्य जित अन्य भाव सैन्य उस समय औुक्य ने परम प्रवीता दिखाई और दिखा के अन्य जो भाव आ रहे थे कभी त्रास का भाव था कभी स्मृति का भाव था कभी विस्मय का भाव था कभी मती का भाव था ये चार जो भाव, भाव आए देखिये भाव शावल का वर्णन चल रहा है कई भाव एक साथ एक दूसरे मिल रहे हैं और मिलकर के सब श्री प्रिया को व्याकुल कर रहे हैं तो उस समय औसुक का भाव आया और उस के भाव ने अन्य भावों को कहीं दबा दिया उदय कैल निज राज्य मने और उस समय औसुक ने अपने राज्य को ही मन में उदय कराया अर्थात प्रिया के अन्य भाव समाप्त हो तो गए और उस समय औसुक्य का भाव श्री प्रिया के हृदय में आया मन हईल लालस उत्सुकता में ही लालसा नाम करके एक भाव और आ गया लालच का जो भाव है लालसा का भाव वह और आ गया ना हो आपन वश और वो लालच के कारण मन अपने वश में नहीं रहा है इतने में ही पश्चाताप का भाव आकर के उस लालसा के भाव की भर्स, भर्सना करने लगता है और दुखे मने कौरे भरसन दुखी मन से ये भर्सना करने लगती हैं तो भर्सना नामक जो भाव है वो भर्सना का भाव भी इस समय आ गया मन दुखी हो गया और दुखी होकर के अपने मन की भर्सना अपने मन की ही निंदा करते हैं कि मन मोर बाम दीन जल बिन येन मीन कृष्ण बिनु क्षणे मरिया मौर्य आयि सखी मन मोर बाम दीन ये मेरा मन बात जिद्दी है उल्टा उल्टा जाने वाला है समझाने से नहीं मानता है कैसा फलतः दीनता को प्राप्त कर रहा है मेरे उपदेश को नहीं मान रहा है इसलिए मेरा मन दीनता को प्राप्त कर रहा है और मेरे मन की दशा वही है जल बिन ये मीन जैसे जल के बिना मछली की दशा ऐसे ही इस मन की दशा हो रही है कृष्ण के बिना कृष्ण बिनु क्षणे मरी आए कृष्ण के लिए ये मरा ही जा रहा है कृष्ण है मछली जल और ये मन है मछली जैसे मछली जल के बिना नहीं रहती है इसी प्रकार मेरा मन भी कृष्ण के बिना मरा जा रहा है हा उसी समय उत्सुकता में श्रीप्रिया में तृष्णा नाम करके जो भाव है वो फिर से आ गया सारे भाड़ एक भाव एक साथ भेड़े हैं एक को एक दबा करके दूसरे को दबा करके कभी कोई भाव प्रकट हो जाता है कभी कोई भाव प्रकट हो जाता है और उस भाव को धारण करके शिवप्रिया कह रही हैं कि कृष्ण तृष्णा दुगुण बाढ़ उस समय कृष्ण की तृष्णा दुगनी भरने लगी श्री कृष्ण के मधुर हास्य का हास्ययुक्त मुख का दर्शन कर रही है मनो नेत्र रसायन ये हास्य ही मानो मन और नेत्र इन दोनों के लिए रसायन रूप था इस रसायन का शिवप्रिया दर्शन करने लगती हैं और कहने लगती हैं तृष्णा में हा, हा कृष्ण प्राण धन हाहा पद्म लोचन हा, हा दिव्य सद्गुण सागर कृष्ण के गुणों का एक एक गुण का उस समय तृष्णा में उदय होता है और वो कृष्णा को कृष्ण के गुण बढ़ाते हैं कि हा कृष्ण प्राण धन हे कृष्ण तुम मेरे प्राण धन हो हद्म हाँ पद्मलोचन हे पद्मलोचन कहा हो कहा हो तुम मेरे प्राण हो हे पद्म लोचन कहाँ हा दिव्य सदगुण सागर जितने भी दिव्य श्रेष्ठ गुण हैं उनके तुम समुद्र हो करके विराजमान हो जैसे समुद्र के पानी को उलीचने से समुद्र खाली खा खाली खाली नहीं होगा इसी प्रकार तुम्हारे गुण इनको त्याग नहीं किया जा सकता है तुम तो गुणों के समुद्र हो उसको कितना मैं निकालना चाहूंगी कितना तुमको दूर करना चाहूंगी तुम्हारे गुण बलवश मुझे डुबो रहे हैं हाँ हा श्याम सुंदर हा, हा पीताम्बरधर अरे श्याम सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले हा रास बिलास नागर रास बिलास को निरंतर निरंतर बढ़ाने वाले प्यारे तुम कहां हो कहा पद्म लोचन कहकर के ये दिखा रहे हैं कि मेरे नयन भ्रंग तुम पद्म में ही भीतर बंद है। जैसे भौरा कमल के भीतर आकर के बैठा और कमल बंद हो जाए तो वो उसके भीतर ही बंद रह जाएगा उससे निकलने का प्रयास नहीं करता है इसी प्रकार मेरे नेत्र तुम्हारे पद्म लोचन में भ्रमर बनकर करके बंदी हो गए हैं तुम प्राण धन हो जैसे व्यक्ति प्राण की रक्षा सबसे पहले करता है स्थूलधन को भी छोड़ करके प्राण की रक्षा करता है ऐसे ही हा कृष्ण प्राण धन कृष्ण तुम मेरे प्राण धन होकर के प्राणों से भी बढ़ के धन होकर के विराजमान हो हा पद्मलोचन मेरे नयन रूपी भौरों को अपने में ही अपनी शोभा में ही निरंतर बंद कर लेने वाले हो पद्मलोचन हो हा दिव्य गुण सागर तुम तुम्हारे गुण समुद्र के समान हैं जिनको यदि कोई उलीच करके खाली करना चाहे छोड़ना चाहे तो वे छोड़ छोड़ने में नहीं आएंगे वे गुण कम नहीं होंगे वे गुण गुण वहीं के वहीं बढ़ेंगे हा हाँ, शाम सुंदर हे प्यारे कितने तुम सुंदर हो त्रकाल में सुंदर शाम सुंदर होकर के माने परम परम अनुराग से युक्त होकर के तुम विराजमान हो परम सुखदाई होकर के विराजमान हो हा हा पीताम्बर धर हे पीताम्बर को धारण करने वाले हा, हा रास बिलास नागर रास और बिलास इन दोनों के में तुम नागर माने रस की वृद्धि करने वाले हो बिलास का तात्पर्य है साक्षात अंग संघ और रास का तात्पर्य है कहीं जो नृत्य इत्यादिक लीला है मन गौर संभोग दो प्रकार के संभोगों का वर्णन किया गया एक अंग संघ के द्वारा प्यारे को सुख देने की प्यारे की प्रिय को संतर्पित करने की सेवा करने की भावना अंग संघ के द्वारा दूसरी ओर विभिन्न उपकरणों के द्वारा जहां प्यारे को सुख दिया जाए उसका नाम है रास और जहां स्वस्वरूप के द्वारा प्यारे को सुख दिया जाए उसका नाम है बिलास तो रास और बिलास तो है हा, हा रास बिलास नागर रास और बिलास दोनों में रस की वृद्धि करने वाले परम चतुर हे प्यारे तू कहां है कहां है एक बार दर्शन दे दर्शन दे कभी रात्यु विशेष के माध्यम से कभी हिडोला कभी होली कभी चंदन यात्रा कभी दान कभी मान इनके द्वारा कभी पुष्प चयन इनके द्वारा विभिन्न लीलाओं के माध्यम से उन रास के द्वारा मुझे सुख देने वाले अर्थात बाहरी उपकरणों के द्वारा सुख देने वाले और विलास मैने साक्षात श्रेय के द्वारा सुख देने वाले हे प्यारे अरे नागर तू कहा है कहा है हा बिलास नागर कहा गेल तो म पाई अरे मैं कहा जाऊं तुमको कहां प्राप्त करू तुम्हें कहा जा भी है मुझे बता दे मैं वहां पहुंच जाऊंगी कितनी उत्सुकता तो तुम ही कहो कहा आई तू कहां है मुझे बता तो सही मैं वहां जाने के लिए भी तैयार हूं दुर्गम से दुर्गम स्थल कहीं असुविधापूर्ण जो स्थल है वहां पर जाने के लिए भी मैं तैयार हूं तैयार हूं सारी लोकलाज इनका त्याग करूंगी लोकलाज ये संयोग के समय है व्योग के समय न लोकलाज है न व्योग के समय स्वपक्ष प्रतिपक्ष है इस समय श्री प्रिया जी चाहे यदि ऐसा अवसर आ जाए तो श्री चंद्रावली के गले लग के चंद्रावली के साथ में बिलाप करने लगे मिलन के समय सना द्वेश भाव चंद्रावली जी के साथ में परंतु विरह के समय दोनों सहेली एक होकर के दोनों बहनें एक होकर के गले से गले लगकर के सेवा विलाप करती हुई विराजमान हो जाएं और जरा भी ईर्षा भाव नहीं है और मन में विचार करने लगे कि प्यारे को कोई भी सुख दे यदि कोई अन्य नायिका भी प्यारे को सुख दे रही है तो मैं उसकी दासी बनने के लिए तैयार हूं कि उसने मेरे प्यारे को सुख दिया इसके बदले मैं उसकी दासी बनने के लिए तैयार मिलन के समय कहीं चंद्रा इतना सा नाम लेने में श्री ठाकुर जी को श्री किशोरी जी को क्रोध की मान की उत्पत्ति हो जाए श्याम सुंदर रहे हैं चंद्रा नने पर चंद्रा इतना मात्र कहा आधा नाम सुनकर के ही मान धारण कर ले तो मेरा नाम क्या चंद्रावल लिया क्या क्यों मान धारण करे कि मुझे चंदावली कहकर क्यों बुला रहे हो नहीं बोलती हूं मैं तुमसे तो कहां श्री के साथ में चंदावली का नाम आ जाए तो मान धारण कर ले दशा कि यदि कोई मेरे प्यारे को सुख देती है तो मैं उसकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूं आश्ल शिवादरता आदर्श नान मर्म हता करो तो यथा तथा वृद्धा तुम यथा तथा मैं है कि जो कृष्ण को सुख देती है मैं उसकी दासी बन करके भी उसकी सेवा करने के लिए तैयार होता हो जाती हूं तैयार तो कहा गे तुम पाए कहां जाकर के तुमको प्राप्त कर सकती हूं तुम्हें कहां जाए तू जहां कहे वहां जाने के लिए तैयार हूं तू मुझे दासी बनाना चाहे दासी बना करके रख ले तू मुझे अपनी सखी बना करके रखना चाहे सखी प्रिया बना करके रखना चाहे प्रिया कैसे भी रखे मैं रखने के लिए तैयार हूं एक चलन धाइया ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु दौड़ करके चले दौड़ करके जाने लगे स्वरूप उठी कोली करी उस समय स्वरूप दामोदर साथ में थे इन्होंने श्री महाप्रभु को कहीं अपनी भुजाओं में बांध लिया आकाश में प्यारे को देख करके ये जैसे चढ़कर के पहाड़ के ऊपर जाने लगे श्री स्वरूप दामोदर उस समय पुनः इनको रोकते हैं प्रभु प्रभु को अपने हृदय से लगा करके श्री स्वरूप दामोदर उस समय पकड़ करके ला रहे हैं और निज स्थान ने बसाई लैया और श्री महाप्रभु को फिर से अपने कुटिया में गंभीरा के कोठरी में ला करके श्री महाप्रभु को बैठाया कुछ देर के बाद में श्री महाप्रभु में बाह्य दशा उत्पन्न हुई बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब श्री महाप्रभु में बाह्य दशा उपस्थित हुई कितने कितने भाव और एक साथ उन भावों को प्राप्त करके श्रीमंद महाप्रभु में जैसे भावों का बड़ा भारी युद्ध हो रहा है कभी व्याकुलता उत्पन्न हो रही है तब तो मति उत्पन्न हुई मती हो करीति नहीं करूंगी अब निर्गुण निराकार में ब्रह्म में भ्र्म चिंतन में मैं लग जाऊंगी ऐसा कह रहे हैं फिर कह रहे हैं स्मृति हो जाए तो कृष्ण की स्मृति स्फूर्ति होने पर बोले हाय ऐसे रूप का त्याग करके कैसे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो एकदम व्याकुल हो जाए श्यामचंदर के रूप का दर्शन करके एकदम विस्मय हो जाए फिर कहने लगे ऐसा रूप तो पहले कभी देखा नहीं सना देखा है फिर विस्मय प्राप्त हो जाए और विस्मय होकर के श्री कृष्ण उनको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं इतने में ही श्री कृष्ण के प्रति ईर्षा का भाव उत्पन्न हो जाए और ईर्षा भाव धारण करके कहने लगे कि ये चंचल मेरे हृदय में डेरा डाल करके बैठा है इसको कैसे दूर किया जाए कैसे दूर किया जाए कोई इसको दूर भाओ, भाओ, भाओ। इतने में ही श्री कृष्ण में काम का दर्शन होने लगे कामदेव का दर्शन करने लगे तो कभी स्वयं शिव बन करके उस कामदेव को भट, भटकाने लगे डराने लगे कभी काम से त स्त होकर के कामनी काम से त्रस्त होकर के विस्मृति हो नहीं होने दे, देता है इतने में ही श्री श्याम सुंदर उनका उनसे मुंह फैलाने का प्रयास करती है पंथ फिरा नहीं पाती हैं औत्सुक के कारण बार बार उस रूप का ध्यान करने लगती हैं, मन से उसको दूर करती हैं, फिर से उसका ध्यान करने लगती हैं और ध्यान करके इनके हृदय में उत्सुकता उत्पन्न हो रही है बोले अब तब नहीं देखूंगी उसे उस कामदेव को निकाल दूंगी फिर कह रही है चलते चलते एक बार देख तो न उत्सुक होकर के फिर उस रूप का दर्शन करने लगती है और तब अत्यंत अत्यंत लालसा हो जाती है और लालसा होकर के फिर दुख में अपने आप की ही भर्सना करने लगती हैं कि हाई मेरा मन कितना कमजोर है ऐसे चंचल को जो मुझे बार बार सता रहा है फिर भी उसको छोड़ने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है और बार बार उसी में वहीं में गिरती हूँ वहीं में फंसती हूँ उसके मोहजाल में ही निरंतर फंस रही हूँ ऐसा होते हुए दीनता फिर कभी तृष्णा ये दुगना बढ़ जाती है श्याम सुंदर के माधुर्य का मधुर मुस्कान का आस्वादन प्राप्त करके श्री प्रिया की तृष्णा और ज्यादा बढ़ जाती है और प्रार्थना करते हुए दीन होकर के प्रार्थना करते हुए कहने लगती हैं कि प्यारे एक बार दर्शन करा दे तू ही मेरा प्राण धन है पद्मलोचन लोचन है मेरे नयन तुझ में ही फंसे हुए हैं तू दिव्य गुणों का सागर है कैसे मैं तुझे छोडूं कहां तो मिलन के समय सना टेढ़े भाव उल्टे उल्टी बचन कह रही थी और अब हां श्याम सुंदर हा पीताम्बर हालास बिलास नागर प्यारे मुझे छोड़ मत छोड़ मत तू जहां कहे जो कहे वो करने के लिए मैं तैयार हूं ऐसे सर्वात्म समर्पण श्री श्याम सुंदर के पास में आए और जो दौड़ने लग जाती हैं कभी मेघ देख करके कहीं कोई तमाल वृक्ष को देख करके कभी समुद्र में श्री यमुना उनकी छवि को देख करके कृष्ण की अंग कांति कहीं भी दिखती है उसकी ओर दौड़ करके जो दौड़ने लगते हैं कभी इधर कभी उधर उस समय श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु को अपनी भूजाओं में बध करके धैर्य प्रदान करते हैं और ला करके कुटिया में बैठाते हैं महाप्रभु को जब बाहु हुआ स्वरूपेर आज्ञा दी दिल स्वरूप से कह रहे हैं कि स्वरूप कर मधुर गान अरे स्वरूप कुछ मधुर गान कर प्यारे के रूप का स्मरण करा और स्वरूप गाय विद्यापति बिल्कुल इसी इन्हीं भावों के भावों को धारण करके श्री स्वरूप विद्यापति के गीत का गायन करते हैं विद्यापति के पदों का गीत गोविंदे गीत और कभी गोविंद के जो गीत हैं उन गोविंद के गीत गीत गोविंद जो हैं उनके गीतों का उनके अष्टपदियों का श्री स्वरूप गायन करते हैं शून्य प्रभु जोड़ाए राय कान उस समय सुन करके श्री प्रभु के कान अत्यंत अत्यंत शांति प्राप्त करते हैं अत्यंत तृप्ति जुड़ाए प्रभुर काम प्रभु के काम उस समय शांति प्राप्त करते हैं शीतल होते हैं ए मत महाप्रभु प्रभु से रात्र दिने उन्माद चेष्टित तो प्रलाप बचने इस प्रकाश महाप्रभु रात दिन उन्माद चेष्टित होकर के प्रलाप के बचन गायन कर रहे हैं तो पीछे के जो पांच वर्ष हैं वो एकदम विकल विकलता में, में प्रकट हो रहे महाप्रभु की जो लीला उसमें जब तक स्वरूप दामोदर पास में रह, श्री स्वरूप दामोदर निरंतर निरंतर पास में है स्वरूप दामोदर महाप्रभु के विरह को शांत कर रहे हैं श्री हरदास ठाकुर उनके नाम कीर्तन से श्रीमत महाप्रभु को बहुत शांति मिलती थी परंतु हरिदास ठाकुर के चले जाने पर अंतर्धान हो जाने पर तब श्री महाप्रभु की अत्यंत अत्यंत व्याकुल दशा हो गई चौबीस वर्ष की श्री महाप्रभु की लीला में छह वर्ष की जो लीला है वो कहीं तीर्थ यात्रा में व्यतीत हुई संन्यास ग्रहण करने के बाद में रहे अठारह वर्ष चौबीस में से छह गए तो अठारह वर्ष रहे छह वर्ष तो महाप्रभु विचरण करते रहे जिसमें दक्षिण यात्रा में गए फिर गौर देश की यात्रा में गए फिर वृंदावन यात्रा की वृंदावन यात्रा से लौट करके फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में स्थिर हो करके रहे तो छह वर्ष तो बीते रहे जो अठारह वर्ष उन अठारह वर्षों में तेरह वर्ष श्री हरिदास ठाकुर और पूरा पड़कर वो श्री महाप्रभु के पास में रहा और हरदास ठाकुर के अंतर्धान होने पर फिर शेष जो पांच वर्ष रहे तेरह निकाल करके अठारह में से शेष जो पांच वर्ष रहे उन पांच वर्षों में श्रीमन महाप्रभु अत्यंत अत्यंत पागल है उस समय उन्माद दशा श्रीमंद महाप्रभु के पांच वर्ष तक रही और उस समय श्री स्वरूप दामोदर और मधुर स्वर में कुछ गायन करके महाप्रभु को धैर्य प्रदान करते रहे और महाप्रभु का भाव विकार दिन दिन बढ़ता ही जा रहा था एकदम व्याकुलता होते हुए विराजमान हो रही है तो उन्माद चेष्टित तो हर प्रलाप वचन उन्माद चेष्टा में महाप्रभु प्रलाप के वचन कह रहे हैं एक दिन यथहय भावे विकार सहस्त्र मुखे वर्णे यदि नहीं पाए पार श्रीमंद महाप्रभु के एक दिन में जितने भाव विकार होते हैं यदि कोई हजार मुख से भी उसका वर्णन करे तब भी उनका पार नहीं पा सकता है एक एक दिन में इतने भाव विकार श्रीमंद महाप्रभु में उदय होते हैं और भावों का एक भाव उत्पन्न हुआ भावोदय फिर भाव संधि फिर भाव शावल्य फिर भाव शांति ये पांचों जो भाव हैं वे महाप्रभु में अधिक अधिक उदय हो रहे हैं जीव दीन की कौरे ताहार वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो दीन जीव हूं जब सहस्त्र मुख से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है एक दिन के भाव का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है तो मुसरी का दीन जीव कैसे उसका वर्णन करे शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन में तो केवल शाखा चंद्र न्याय से दिग्दर्शन कर रहा हूं शाखा चंद्र का तात्पर्य है कि जैसे कोई अरुंधती तारे को दिखाना चाहे और अरुत तारा बड़ा छोटा सा तारा है तो अरुंधति तारे को दिखाने के लिए पहले क्या दिखाएगा बोल लीजिए वृक्ष है ना वृक्ष के ऊपर वाली जो शाखा है उसके ऊपर चंद्रमा चमक रहा था बोले यही अरुंधति है तो व्यक्ति कहता है हाँ, अरुंधति का मैंने दर्शन किया बोले नाना ये अरुंधति नहीं है इस चंद्रमा के पास में एक खटोला सा दिख रहा है सात तारे दिख रहे हैं उनका नाम अरुंधति है तो वो अरुंधति पर पहुंच जाएगा उन सप्तर को देखने लग जाएगा बोले हा मैंने अरुंधित को देख लिया बोले अभी भी नहीं देखा इनमें पीछे की जो तीन तारे की पूंछ है उनका नाम अरुंधति है बोले हाँ दिख रहे हैं अरुंद मुझे दिख रही है बोले ना ये भी अरुंधित नहीं है इनमें बीच वाला जो तारा है वो अरुंधिती है बोले हाँ अब तो दिख गया बड़ा छोटा है बोले नहीं नहीं ये भी अरुद्धति नहीं है इसके पास में बीच वाले तारे के पास में एक छोटा सा तारा दिख रहा होगा उसका नाम अरुदती इस बीच वाले तारे का नाम वशिष्ठ है उसके पास में यह अरुंधति तो जैसे स्थूल चंद्रमा को दिखाते हुए सप्तर्षि सप्तर्षियों को दिखाते हुए तीन ऋषि रिशी, तीन ऋषियों को दिखाते हुए एक वशिष्ठ ऋषि फिर वशिष्ठ के पास में जैसे अरुंधति को स्थूल से सूक्ष्म की ओर जैसे बढ़ा जाता है ऐसे ही यहां पर शाखा चंद्र न्याय करे दिग्दर्शन शाखा चंद्र न्याय से मैं दिग्दर्शन करा रहा हूं ये तो केवल मोटा मोटा स्थूल स्थूल वर्णन किया महाप्रभु में सूक्ष्म भाव हैं उन सूक्ष्म भावों का कौन वर्णन कर सकता है यह यही शून्यता जोड़ाए मन इस महाप्रभु के भावोन्माद को जो सुनेगा माध को उसके मन और काम दोनों के दोनों शांत हो जाएंगे शीतल हो जाएंगे यह यही जोड़ा मन कांग अलौकिक गुण प्रेमेर ह चेष्टा ज्ञान अलौकिक प्रेम कैसा होता है इसकी विभिन्न चेष्टाओं का उसे थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा अद्भुत निगुण प्रेमर माधुरी महिमा आपने आस्वाद प्रभु देखायल सीमा अद्भुत प्रेम उसकी माधुर्य की सीमा कितनी है कि महाप्रभु श्री कृष्ण की एक झलक उसको प्राप्त करके अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं माधुरी प्रेम की अपूर्व मेहमा आपने आस्वाद प्रभु देखायल सीमा महाप्रभु ने स्वयं उसका आस्वादन किया और आस्वादन करके श्री राधाणी कृष्ण प्रेम की माधुरी की जिस सीमा का अनुभव करती हैं उस सीमा का यहां दर्शन कराया कि प्रेम स्वयं ही कर्ता बन जाए स्वयं ही कर्म बन जाए स्वयं ही कर्ण बन जाए और वो प्रेम के द्वारा प्रेम का जो आस्वादन है वो आस्वादन बहुत दिव्य होकर के विराजमान तो आपने आस्वाद प्रभु दिखाई सीमा स्वयं आस्वादन करके श्री राधिका का प्रेम कैसा है ये सीमा श्रीवन महाप्रभु ने दिखा दी अद्भुत दयालु चैतन्य अद्भुत बदान्य ऐसे दयालु दाता लो के नाही सुनी औ बल जय जय जय कलम तोड़ दी श्री चैतन्य अद्भुत दयालु हैं अद्भुत बदान्य माने उदार हैं ऐसा दयालु दाता संसार में कोई अंध सुना भी नहीं गया देखना तो बड़ी दूर बात है इस प्रकार प्रेम का दान करना और प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप का दान करना ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं दिखा जिन लोगों ने श्रीमन महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया वे बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि ऐसे प्रेम का दाता ऐसे प्रेम का दयालु दाता कोई दूसरा नहीं है जो बिना साधन के भी उस प्रेम को सबको प्रदान करता है श्रीमन महाप्रभु उनकी बदान्यता और करुणा दोनों की दोनों अपूर्व होकर के विराजमान इसलिए भैया मैं तो कंठल से कह रहा हूं कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि सर्व भावे भ्वजोक अरे संसार के जनों पूरी तरह से श्री चैतन्य के चरणों का आश्रय ग्रहण करो यह हईते पावे कृष्ण प्रेमामृत धन श्रीमद महाप्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर ही प्रेमामृत धन को की तुमको प्राप्ति होगी अन्यथा ऐसे प्रेमामृत धन की प्राप्ति कहीं दूसरी के नहीं हो सकती कृष्ण राधिका भाव को धारण करके जो प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और उस प्रेम का दान भी कर रहे ऐसे प्रेम का दान किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकता अन्य किसी दूसरे संप्रदाय से वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है जो कि रसमें श्री कृष्ण के राधा भाव के द्वारा प्रकट किए गए संप्रदाय से प्राप्त होती है परंपरा और संप्रदाय इन दोनों में अंतर है परंपरा कहीं भी नई डाल नई परंपरा भी शुरू की जा सकती है बीच से भी शुरू हो सकती है परंतु संप्रदाय वो है जहां पर मूल तत्व जो है उससे जो वस्तु तो आई है उसका नाम संप्रदाय तो श्री मूल तत्व भी ऐश्वर्य में भी हो सकता है नारायण भी हो सकते हैं मूल तत्व लक्ष्मी जी भी हो सकती हैं, मूल तत्व संकादिक भी हो सकते हैं मूल तत्व कहीं जो हनुमान जी हैं वे भी हो सकते हैं वायु भी हो सकती हैं परंतु उन तत्वों से नहीं यदि कृष्ण राधिका बनकर के विराजमान हैं, उस मूल तत्व से जो रस की प्राप्ति हुई वो रस कहीं अद्भुत होगा और उस रस का कोई सानी नहीं होगा उस रस का कोई समानांतर नहीं हो सकता है इसलिए इस रस का तुम आस्वादन प्राप्त करो एक कहिल अनुभव ये हमने श्रीमद महाप्रभु की कूर्माकृति नामक जो अनुभव हैं उसका वर्णन किया ये कूर्माकृति श्रीमद महाप्रभु में ही प्राप्त होती है किसी दूस दूसरे स्रोत में दूसरे आचार्य में कहीं भी ऐसी कूर्माकृति प्राप्त नहीं होती है यह कूर्माकृति नामक अनुभाव का इस परिच्छेद महाप्रभु जो उन्माद की चेष्टा करते हैं और उन्माद में प्रलाप करते हैं इसका हमने गायन किया ए लीला स्वग्रंथ रघुनाथ दास गौराप वृक्षे करियाचे प्रकाश इस लीला का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने गौरांग प्रमाण दे रहे हैं कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने साक्षात दर्शन करके जो लिखा उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि अनुद्धाट्य द्वारक त्रय त्र महो श्रीमद महाप्रभु किसी दिन गंभीर आ की भीतरी कोठरी में गुफा में बैठे हैं परंतु तो अनुद्घाट्यो उन्होंने तीनों दरवाजों को तीन दरवाजे हैं तीनों दरवाजों को खोला नहीं अनुद्धाट्यो बिना खोले किसी तरह से खोला किसी भी तरह से नहीं खोला है बिना दरवाजे के तो बंद है द्वारा तीन दरवाजों को बिना खोले महो उच्च ही ऊंची ऊंची तीन दीवाले हैं महाप्रभु का एक घेरा दूसरा घेरा तीसरा घेरा तीन दीवाले हैं उन तीन चार दीवारों को भी न जाने कैसे उलांगे दरवाजे खोले नहीं हैं दीवाल बहुत ऊंची हैं परंतु तो उनको भी वो करके कलिंग कलिंगक स्वर में मध्य निपथता महाप्रभु कवि दक्षिण देश की कलिंग देश की जो गाय थी उन गायों के बीच में पड़े हुए हैं वो उड़ीसा का वो क्षेत्र भुवनेश्वर का ये सब कलिंग क्षेत्र ही है आ, कलिंग राजाओं का मूल क्षेत्र है कलिंग कलिंग क्षेत्र है तो उड़ीसा का नीचा जो दक्षिण का भाग है वो कालिंग क्षेत्र उसमें कालिंग देश की जितनी भी गायें हैं उनके बीच में श्रीमंद महाप्रभु पड़े हुए दीखे तनुद्धत संकोचात् उनके शरीर में संकोच हो गया और संकोच होकर कम के कमठ कृष्णोर कृष्णोर् बिरात श्री कृष्ण के अत्यंत विरह के कारण कछुए के समान श्रीमंद महाप्रभु एक पोटली सी बन करके पड़े हुए उर्विर उरुमाने तेज दीप तीब्र, श्री कृष्ण का जो तीव्र गौरांग्रदय थी ऐसे श्री गौरांग मेरे चित्र को आनंदित कर रहे हैं ये श्री महाप्रभु के कूर्माकार उन्माद प्रलाप का श्री रूप रघुनाथ इनके चरण कमलों की आशा करते हुए श्री चैतन चरतामृत में कृष्णदास ने ये वर्णन किया बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय गौर हरिबो सत्रह मा अध्याय ये पूरा हुआ अब अठारह में अध्याय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय लिताय गौर हरिमो जय श्राधे